प्रवचनकार का पृष्ठ मध्य प्रदेश के रायपुर स्थित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम में सामान्यतः ग्रीष्म के मई और जून इन दोनों महीनों को छोड़कर जुलाई से अप्रैल तक प्रति रविवार को सत्संग का आयोजन किया जाता है जिन रविवारों में मैं रायपुर में रहता हूँ इस रविवार श्री सत्संग का दायित्व तो मुझ पर रहता है इस सत्संग में प्रवचन के लिए सत्संग प्रेमियों के अनुरोध पर एक बार मैंने श्रीमद्भगवद गीता को ले लिया यह गीता प्रवचन माला तीन दो सौ तेरह प्रवचनों में समाप्त हुई पहला प्रवचन दो जुलाई उन्नीस सौ सड़सठ को दिया गया था और अंतिम प्रवचन अठारह जनवरी उन्नीस सौ छिहत्तर को ये प्रवचन टेपबद्ध कर लिए गए थे श्रोताओं के आग्रह पर इन प्रवचनों को आश्रम द्वारा प्रकाशित हिंदी त्रैमासिक पत्रिका विवेक ज्योति में धारावाहिक रूप से छापने की योजना बनी तदनुसार उसके सन उन्नीस के तीसरे जुलाई अगस्त सितंबर अंक से यह गीता प्रवचन माला छपने लगी जो अभी भी नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है सन 1984 के चौथे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंक तक प्रथम इकसठ प्रवचन प्रकाशित हो चुके हैं इन प्रवचनों को पढ़कर मेरे पास बहुत से पाठकों के पत्र आने लगे जिनमें उनका आग्रह रहता कि इन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया जाए इन पत्रों से मेरे मन में ऐसे प्रकाशन की इच्छा तो स्फुर्त हुई पर वह इच्छा कोई ठोस रूप न ले सकी पर जब भीलवाड़ा संस्थान के दिल्ली निवासी श्री लक्ष्मीनिवास निवास तथा भारतीय भाषा परिषद के कलकत्ता निवासी श्री परमानंद चूड़ीवाला मेरे इन दो मित्रों ने भी इस आग्रह को दोहराया और उसके प्रकाशन की एक रूपरेखा ही तैयार कर डाली तब मेरे भीतर की उस इच्छा ने भी संस्कार का रूप लेना प्रारंभ किया हम तीनों मिले और विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि प्रथम चवालीस प्रवचनों को जिनमें गीता के दूसरे अध्याय तक चर्चा की गई है गीता तत्व चिंतन का नाम देकर प्रथम भाग के रूप में प्रकाशित किया जाए साथ ही प्रस्तुत ग्रंथ सर्वजन सुलभ बनाने की दृष्टि से इस प्रथम भाग को तीन खंडों में भी प्रकाशित किया जाए श्री झुंझुनवाला ने यह भी सुझाव रखा कि प्रत्येक प्रवचन के अंतर्गत विषय अनुसार कुछ उप भी बना दिए जाए जिससे विषय वस्तु को समझने तथा स्मरण रखने में अधिक सुविधा हो इस कार्य के लिए झुंझुनवाला जी ने जयपुर के प्रसिद्ध साहित्यिक श्री लक्ष्मी शंकर वासणे की सहायता ली जिन्होंने शीघ्र इन प्रवचनों को उप शीर्षक बनाकर भेज दिए उन्हीं उप के आधार पर ये उप अंतिम रूप से तैयार किए गए हैं अनुक्रमणिका में उप के पश्चात कोष्टक में जो संख्या दी गई है वह उप की पृष्ठ संख्या है वेगज्योति में प्रकाशित करने के लिए इन व्याख्यानों को टेप से सुनकर लिख लिया गया था फिर कुछ संपादन के साथ प्रकाशित कर दिया गया था पर इन्हें पुस्तकाकार में प्रकाशित करने के लिए पुनः संपादन की आवश्यकता थी जिससे पुनरावृत्ति के दोष अनिवार्य रूप से आ जाते हैं जिसे दूर करने का यथासंभव प्रयास किया गया है अंत में मैं इन दोनों बंधुओं से झुंझुनवाला तथा सी चूड़ीवाला के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिनकी सतत प्रेरणा और सक्रिय सहयोग से ही यह संभव हो सका आशा करता हूं कि यह प्रकाशन आध्यात्मिक प्रवृत्ति संपन्न जिज्ञासियों को गीता के अधिकाधिक अनुशीलन की प्रेरणा प्रदान करेगा स्वामी आत्मानंद रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर मध्य प्रदेश चार दिसंबर उन्नीस गीता जयंती